शायद रॉ एजेंसी की वो लेडी ऑफिसर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी या फिर वो किसी को ऐसे सस्पेंस में नहीं मारना चाहती थी उसने विक्रांत को मंजूर ससदेवा के मर्डर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया विक्रांत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि टीम लीडर मंजूर ससदेवा का मर्डर करने वाला रणजीत मेहरा सुसाइड कर चुका है रणजीत ने नैना और विक्रांत से बचकर भागते हुए ही छत से कूद अपनी जान दे दी थी इन लोगों ने मंजू सजदेवा की मौत को महज एक एक्सीडेंट का नाम देने के लिए इन लोगों ने साजिद खान को बली का बकरा बनाया हुआ था साजिद थोड़ा शराबी टाइप का आदमी था और वो अक्सर सड़क पर लूटपाट करता था ऐसे में इस केस के लिए बेहतर बली का बही सकता था इन लोगों ने मंजू को मारने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी काफी दिनों से इन लोगों ने मंजू को टारगेट किया हुआ था यहाँ तक के जिस जगह पर उसे मारा गया था उसे भी काफी सूझ बूझ के साथ चुना गया था उस वक्त रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो रोड के ट्रैफिक को इन्होंने बंद कर दिया था मंजू की कार जैसे ही एम्स एरिया में एंटर हुई थोड़ी देर के लिए रोड को दोनों तरफ से लॉक कर दिया गया वैसे भी वो रात का वक्त था तो ज्यादा गाड़ियां भी वहां से नहीं आ जा रही थी इन लोगों ने मंजू को मारने के लिए ऐसी जगह को चूज किया था जहां पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था ताकि कहीं से किसी को कुछ भी पता न चले उधर कुछ एजेंट्स को साजिद खान पर नजर रखने के लिए लगाया गया था उस रात जब साजिद खान क्लब के नशे में की गाड़ी के आगे धकेल दिया मजबूर मंजू को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी फिर जैसे ही मंजू गाड़ी से उतर कर बाहर आई तुरंत ही रणजीत मेहरा ने एक झटके में उसकी जान ले ली उसके बाद पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए और साजिद खान को बली का बकरा बनाने के लिए उसने चाकू से मंजू के शरीर में कई बार बार किया और फिर मंजू के खून से सने हुए चाकू को साजिद खान के हाथों में पकड़ा दिया उसके बाद जब साजिद का फिंगरप्रिंट चाकू पर आ गया तब उसके हाथ से सावधानी से चाकू लेकर थोड़ी दूरी पर जाकर रोड के किनारे फेंक दिया और फिर उसके बाद जब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो गया तब ये लोग चुपचाप वहां से निकल गए मंजू को बिल्कुल प्लानिंग के साथ मारा गया था पहले किसी को भनक भी नहीं लगी की मंजू का मर्डर होने वाला है और मर्डर के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चलता अगर विक्रांत ने जिया की दोस्त विनीता की कार के सीसीटीवी कैमरे में साजिद खान की किडनैपिंग होते ना देखा होता यहाँ तक कि खुद साजिद भी श्योर नहीं था कि उसने मंजू को मारा है या नहीं मंजू की मौत की दास्तान सुनकर विक्रांत का दिल पसीज उठा इतनी तय और ईमानदार पुलिस ऑफिसर को इन लोगो ने बेरहमी ऐसी मार डाला था इस वक्त भी विक्रांत की आंखों के आगे मंजू ससदेवा के छोटे छोटे बच्चों का रोता हुआ चेहरा सामने आ रहा था पर मंजू की छोटी बेटी जो अभी महज चार या पांच साल की होगी वो कैसे रोते रोते अपने भाई से कह रही थी दादा चुप हो जाओ मम्मा अभी सो रही हैं, वो उठ जाएंगी सोने दो तो मम्मा को ओह वो सीन याद करके विक्रांत की आंखें नम हो उठी भरे ही मंजू को मारने वाला रणजीत मेहरा मर चुका है लेकिन ये लोग जो अभी उसके सामने खड़े है ये भी तब मंजू के मर्डर में इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं ये लोग भी मंजू के मर्डर है इन लोगों को सामने खड़े देखकर विक्रांत का खून खोल उठा उसने गुस्से से भरी निगाहों से रॉ एजेंट प्रीति की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुम लोग तो मुझे अब मार ही दोगे बस अब इतना बता दो कि पुलिस डिपार्टमेंट में से तुम लोगों से कौन कौन मिला हुआ था मुझे उन सब का नाम बयां कर दो बस विक्रांत का ये सवाल सुनकर प्रीति वहाँ बगल में बैठे पुलिस ऑफिसर रमन की तरफ देखने लगी रमन ने सिगरेट की कष्ट खींचते हुए कहा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो मैं नहीं जानता मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में मैंने तो खुद ही मंजू की मौत के बाद यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की हैंजू अब, अब तो तो के जाने का एग्जेक्ट टाइम का कैसे पता लगा <laughs> विक्रांत काम्प्यूटर पर काम करने वाला एजेंट जोर से हंस पड़ा तुम लोग रॉ वालों को भी अपनी तरह ही चूतिया समझते हो क्या हमें जब किसी को मारना होता है ना तो हम उसकी हर खबर रखते हैं यहाँ तक कि उस इंसान को भी खुद के बारे में उतना पता नहीं होता जितना हम जानते हैं तुम टेंशन मत लो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो मरने से पहले तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे प्रीति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वो मंजू ने नई गाड़ी ली थी ना हम बहुत दिन से उसकी गाड़ी के आने जाने का टाइम नोटिस कर रहे थे उस रात को भी हमने उसे दूर ऐसी गाड़ी की मदद ऐसी पहचाना था अच्छा अब जाकर विक्रांत समझा कि सच में पुलिस डिपार्टमेंट में से कोई ऐसा नहीं है दुश्मनी भी नहीं थी फिर क्यों विक्रांत ने सवाल किया अब इन लोगों से क्या पूछ रहा है ये बस अपना काम कर रहे थे अचानक रमन बीच में ही बोल पड़ा फिर उसने सिगरेट की खींचने के बाद धुआं छोड़ते हुए कहा उसने दूसरे का पैसा हड़पा और फिर उसके साथ धोखा किया तो उसको तो मरना ही था ना? अब जैसे अपन अगर कर्जे में ना होता तो ऐसे बुरे लोगों के चक्कर में काहे को पड़ता क्या मतलब तुम्हारा विक्रांत को समझने की कोशिश कर रहा था क्या क्या ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को भी फंसाने के लिए तुमने ही साजिश की थी तुमने ही उन्हें झूठे केस में फसाया था और ये डॉक्टर संजय कोहली भी तुम्हारे साथ मिले हुए क्या ओ वो तो हमेशा ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को बचाने की बात करते थे और वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है ओए ये बकवास बंद करो अपने समझा रमन ने कहा खैर जो तेरे को सोच रहा है सोच अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं ये सही नहीं है भले ही रमन कुछ भी क्लियर नहीं बोल रहा था लेकिन फिर भी उसके चेहरे का भाव बता रहा था कि डॉक्टर संजय बेकसूर है इनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है वैसे भी डॉक्टर संजय इतने सीनियर ऑफिसर है वो इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे अगर वो ऐसा कर रहे होते तो बेशक विक्रांत मंजू के मर्डर केस को सोल्व करने के इतना करीब ना पहुंच पाया होता अच्छा ठीक है ये बकबक बक बंद करो लेडी रॉ एजेंट ने रमन की तरफ देखते हुए कहा अच्छा अब तो तुम्हें रंजीत विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए कहा अच्छा हुआ वो कमीना मर गया लेकिन अफसोस इस बात का है की उस कमीने को मैं अपने हाथों से नहीं मार सका उसको तो मैं अपने हाथ से मारता तब ज्यादा खुशी होती तेरी तो साले एक एजेंट तेजी से भागता हुआ विक्रांत का करीब आया और फिर उसके माथे पर बंदूक पड़ा। साले मौत सामने खड़ी है लेकिन तेरी हेंकड़ी नहीं जा रही है एक मिन्ट, एक मिनट, मिनट। प्रीति ने अपने हाथ से इशारा करके उस एजेंट को रोकते हुए कहा इतनी आसानी से थोड़ी ना मारना है इसको रुको इसको भी मौत के दर्द का एहसास होना चाहिए फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा रुको तुम्हारे साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होगी चलो तुम्हे एक मौका दे रहे है यहाँ किसी एक को चुन लो जिससे लड़ना चाहो लड़ लो और अगर जीत गए तो फिर आजाद हो तुम बोलो क्या कहते हो? सही <laughs> सही है, सही है मैडम। <laughs> मैं भी यही सोच रहा था इस हरामी को सीधे गोली मारना ठीक नहीं रहेगा इसे तो तड़प तड़प के मरना चाहिए अचानक से रमन बीच में बोल पड़ा 19 मिनट और अभी भी विक्रांत के बुलेट प्रूफ जैकेट के एक्सपायर होने में उन्नीस मिनट बचे हुए थे विक्रांत ने अभी तक ये प्लान बनाया था कि वो इन लोगों को किसी तरह खुद पर गोली चलाने के लिए मजबूर कर देगा और जब ये गोली चलाएंगे तो वो बुलेट प्रयोग का अपना बदला नहीं लेना है क्या अच्छा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी ने उन लोगों को चढ़ाते हुए कहा लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है एक एक करके नहीं लड़ूंगा तुम सबके सब साथ में आओ फटाफट काम खत्म करके निकलना है मुझे ओ, ओ हा, हा, हा, क्या बात है क्या बात है रमन जोर से हंस पड़ा आज तक मैंने इतने ओवर कॉन्फिडेंस वाला आदमी नहीं देखा हा, हा, हा, लेकिन मजा आ गया इस चूतिये की बकवास सुनकर बेटा और हसले। फिर हंसने लायक बचेगा ही नहीं तू विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा एक बार इन लोगों को रास्ते पर ला दू फिर तेरी तो मैं स्पेशल दवाई लिखवाऊंगा डॉक्टर से देख ले अभी अपने दोस्त यार को फोन करके बुला ले वरना कोई उठा के ले जाने वाला भी नहीं बचेगा तुझे विक्रांत की बातें यहाँ पर सभी को बहुत बेहुदी लग रही थी यहाँ तक कि उसकी धमकी सुनने के बाद रमन को कोई डर नहीं लग रहा था, उसे आ रही थी अपनी नहीं पाए। वो भी जोर जोर से हंसने लगे चलो बेटा अब साथ में आओ पर हाँ अगर डर लग रहा है तो मेरा हाथ भी बंदा ही रहने दो इतना कहते हुए विक्रांत के पीछे की तरफ घूम कर अपना हाथ एक एजेंट के सामने कर दिया वो विक्रांत के हाथ इन हाथी रस्सी को खोलने लगा विक्रांत का प्लान था कि जैसे ही उसका हाथ खोलेगा मारकर एजेंट के कमर में लगी हुई गन को छीनकर उस पर ताम देगा एक बार गन उसके हाथ में आ गया तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट ऑलरेडी मौजूद है जैसे ही एजेंट ने विक्रांत का हाथ खोला वो तुरंत एक्शन मोड में आ गया उसने तुरंत ही पलटकर एजेंट को संभालने का मौका भी नहीं दिया विक्रांत ने अपनेशायी हो गया वो अपना पेट पकड़ कर बैठा हुआ था अब उसे एहसास हुआ की ये एजेंट तो रणजीत मेहरा से भी ज्यादा खतरनाक था विक्रांत को जमीन पर गिरा दर्द से कराहता देख वहाँ मौजूद बाकी लोग जोर जोर से हंस बड़े क्या हुआ सबके साथ लड़ोगे या एक एक करके ठीक रहेगा हौनित ने हंसते हुए कहा